शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति कथा श्री अमूल्य कृष्ण सेन स्वामी वेदानंद जी महाराज अमेरिका से लौट आए कलकत्ते के विवेकानंद सोसाइटी ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में उनकी स्वागत अभ्यर्थना की उत्तर में उन्होंने जो भाषण अंग्रेजी में दिया था मैंने एक दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी लिपि लिख ली थी अनुलिपि लिखते समय पास के एक भक्त ने मुझसे कहा बेलुर मठ में एक बहुत बड़े साधु हैं उनका नाम महापुरुष महाराज है यदि आप उनसे वार्तालाप करें तो प्रचुर आनंद पाएंगे इस बात को सुनकर कुछ दिनों के बाद मैं एक दिन श्री महापुरुष महाराज का दर्शन करने के लिए बेलुर मठ गया वहां पहुंचकर देखा कि वे मठ के बाहर जाने के लिए तैयार हैं मैंने प्रणाम किया उनसे कुछ वार्तालाप करने आया हूँ सुनकर उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर से कहा बेटा आज तो मैं बहुत व्यस्त हूँ हमारे महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मांड जी अस्वस्थ होकर बाग बाजार बलराम मंदिर में हैं। मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ आजकल वहीं रहता हूँ तुम बेटा और किसी दिन आना इन बातों को उन्होंने ऐसे वेदना पूर्ण स्वर से और स्नेह के साथ कहा कि मैं मुग्ध हो गया और मेरे हृदय में उनका विशेष प्रभाव पड़ा उत्तर में मैंने कहा क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं इस पर उन्होंने कहा चलो ना बेटा इसमें आपत्ति क्या है इतना कहकर वे मठ में मठ से निकलकर बेलूर के स्टीमर घाट पर स्टीमर में सवार होकर गंगा के दूसरे पार बाग बाजार के घाट पर उतरे मैं भी उनके साथ साथ बलराम मंदिर में गया आया राजा महाराज को बहुत ही अस्वस्थ देखा इस कारण महापुरुष जी बहुत ही चिंतित थे फलस्वरूप उस दिन कोई बातचीत नहीं हो सकी, किंतु वे मुझे बहुत अच्छे लगे। 1922 के 104 को मैं पहले पहल श्री श्री रामकृष्ण कथामृत के लेखक श्री मां मास्टर महाशय के संपर्क में आया प्रतिदिन कथामृत पढ़कर मैं स्टीमर पर सवार होकर काशीपुर घाट से बेलूर मठ जाता था मठ में गंगा स्नान श्री ठाकुर दर्शन और श्री महापुरुष महाराज को प्रणाम करके थे स्टीमर शिवतला से लौट आने पर उसी स्टीमर में मैं घर आता था इससे कामकाज में कोई बाधा नहीं पड़ती थी साथ ही बेलूर मठ के साधुओं को घनिष्ठ भाव से जानने का मौका मिला था कोई कोई भक्त पूर्व सूचना दिए बिना ही मठ में प्रसाद खाते हैं सुनकर मास्टर महाशय ने कहा था मठ में जब तक प्रसाद खाता नहीं खाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे आश्रम पीड़ा होती है एक दिन किसी भक्त ने मठ में श्री श्री ठाकुर के भोग और साधुओं की सेवा के लिए विशेष प्रबंध किया था अपने नियमानुसार मैं मठ में गया और श्री महापुरुष महाराज का को प्रणाम किया उन्होंने स्नेह के साथ कहा अजय आज मठ में ठाकुर के भोग की विशेष व्यवस्था हुई है आज तुम यही प्रसाद खाकर जाना उस समय मठ में मेरा आना जाना केवल शुरू ही हुआ था इस कारण महापुरुष महाराज की बात का गुरुत्व तो मेरी समझ में नहीं आया मास्टर महाशय की सावधान वाणी का स्मरण कर मैंने सोचा कि यदि मठ में मैंने प्रसाद खाया तो आश्रम पीड़ा होगी अतः मठ में प्रसाद न खाकर ही मैं चला आया उस समय मास्टर महाशय में में थे इस घटना के बारे में उन्हें मैंने लिख भेजा कि आश्रम पीड़ा की आशंका से मैंने महापुरुष महाराज की आज्ञा नहीं मानी और प्रसाद बिना खाए ही चला आया मेरी चिट्ठी पाकर मास्टर महाशय ने 1922 सौ बाईस तीन नवंबर को निजाम से लिखा आपने संयुक्त महापुरुष जी का निमंत्रण रहते हुए भी मठ में प्रसाद नहीं खाया सुनकर मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ साधुओं का निमंत्रण पाना महान भाग्य की बात है श्री श्री ठाकुर के लिए फल मिठाई आदि लेकर एक दिन आप पूजा के लिए मठ में जाएं और उस दिन वही भोजन करें तो बहुत अच्छा होगा मास्टर महांशय ने के आदेशानुसार मैंने महापुरुष महाराज से क्षमा याच न के बाद में एक दिन बेलूर मठ में प्रसाद खाया था क्रमशः श्री श्री महापुरुष महाराज के प्रति मेरे मन में ऐसा एक प्रबल आकर्षण उत्पन्न हुआ कि मठ में जाते ही तुरंत उनका श्री चरण दर्शन करता था प्रत्येक बार ही वे पूछते थे क्यों जी ठाकुर मंदिर में गए थे प्रत्येक बार ही कहना पड़ता नहीं महाराज जी उसी समय मैं नीचे उतरकर आता था और मंजिले के ऊपर ठाकुर मंदिर में श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करके महापुरुष जी के पास आता था उनका दर्शन करने से और उनके कमरे में थोड़ी देर बैठने से ही हृदय आनंद से पूर्ण हो जाता था और ऐसा अनुभव होता था मानो मन उच्च भूमि में उन्नीत हुई है उससे कभी कोई मन पूछने कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं हुई दर्शन करते ही सारे प्रश्नों का समाधान होकर हृदय मन आनंद से भर जाता था एक दिन रविवार को मैं मठ पहुंचा उस दिन मेरे वस्त्र आदि साफ नहीं थे महापुरुष ने देखा और पूछा क्यों जी तुम्हारे वस्त्र मैले क्यों हैं मैंने उत्तर दिया महाराज आज रविवार को मैं मठ में आया आप सभी से तो मैं परिचित हूं आपके सामने कुछ मैले कपड़े पहनकर आने से कोई हानि नहीं है सोमवार को ऑफिस जाना होगा समय समय पर काम के लिए बड़े साहब के सामने जाना पड़ता है उस समय मैले कपड़े नहीं चलते एक कपड़े उतारने ही पड़ेंगे इस कारण आज साफ कपड़े नहीं पहने हैं चुनकर उन्होंने कहा अजय ठाकुर हमारे बड़े साहब हैं ठाकुर मेले कुचले कपड़े पहनकर घूमना पसंद नहीं करते थे यहाँ जभी आओगे साफ कपड़े पहन कर आना 18 दिन के एक बच्चे को छोड़कर मेरी पत्नी दिवंगत हो गई दो तीन महीनों के बाद एक दिन मैं मठ पहुंचा। महापुरुष महाराज ने पूछा अजय तुम्हारा वह बच्चा कैसा है माता का दूध न पाकर वह बच्चा सूख गया था डॉक्टरी भाषा में उसे रिकेट कहते हैं उनके प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा महाराज वह लड़का रिकेटी हो गया है उन्होंने कहा लड़का रिकेटी हो गया है अच्छा एक दिन उसे लाना देखूंगा कैसा हुआ है और एक काम करना मेरे विशेष परिचित एक होम्योपैथ डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर सुरेश दत्त उनसे कहना कि मैंने तुम्हें उनके पास भेजा है उस लड़के को अच्छी तरह देख वे कोई अच्छी दवा की व्यवस्था दें उनके आदेश के अनुसार मैं अपने लड़के को डॉक्टर के पास ले गया उन्होंने देख सुनकर औसत और उससे आराम भी हुआ बाद में एक दिन मैं अपने लड़के को लेकर पूज्य पात्र महापुरुष महाराज के पास गया उन्होंने उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा हमारे पास और कौन सी औषधि है बेटा श्री श्री ठाकुर का चरणामृत ही हमारी औषधि है इस लड़के को थोड़ा चरणामृत पिला देना और थोड़ा शरीर पर मल भी देना श्री श्री ठाकुर इसे अच्छा कर देंगे महापुरुष जी के आशीर्वाद से लड़का अच्छा हो गया उनकी अपार करुणा की बात सोच मैं अवाक होता हूँ सौभाग्य से 1922 ईस्वी में महापुरुष महाराज के साथ घनिष्ठ भाव से मिलने का मुझे सुयोग मिला था जितना स्नेह प्यार मैंने उनके पास था पाया था उनसे प्रतीत होता है मानव वे सबसे अधिक मुझे ही प्यार करते हैं उन्नीस ईस्वी में मठ के एक सन्यासी ने मुझसे कहा महापुरुष महाराज तुम्हें इतना अधिक प्यार करते हैं तो भी तुम उनसे दीक्षा क्यों नहीं लेते मैंने पहले अपने गुरुकुल से दीक्षा ली थी इस कारण पुनः दीक्षा लेने के लिए मुझे आग्रह नहीं था मेरा मन कहता था कि जब महापुरुष जी मुझे इतना अधिक प्यार करते हैं तो दीक्षा लेने का प्रयोजन ही क्या है विशेषकर मास्टर महाशय कहते थे कि दीक्षा एक बार लेने से ही काम हो जाता है उस सन्यासी से मैंने मास्टर महाशय की बात कही उस पर उन्होंने कहा वैसा नियम ब्रह्मज्ञ महापुरुष के लिए प्रयोज्य नहीं है अच्छा मास्टर महाशय से ही तुम पूछ लेना मास्टर महाशय से पूछने पर उन्होंने कहा तुम जिनसे दीक्षा लेना चाहते हो उन्हीं से पूछना इस कारण एक दिन मैंने महापुरुष महाराज को सब बताया पहले कुलगुरु से दीक्षा ली थी उसे भी जताया सब सुनकर उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें मैंने दीक्षा नहीं दी है तो कल ही आना मैंने कहा इतनी जल्दी मैं कैसे तैयार हूँगा महाराज मुझे कुछ समय देना होगा उन्होंने कहा कुछ तैयार नहीं होना होगा भंडार से एक हर्रा मांग लेना वही दक्षिणा में देना तुम्हें और कुछ नहीं देना पड़ेगा मैं दूसरे दिन ही कुछ फल मूल मिठाई आदि लेकर मठ पहुंचा और ठीक समय पर कृपा में परम पूज्य महापुरुष महाराज ने मुझे दीक्षा दी सत सहस्त्र जन्मों में भी श्री गुरुदेव का ऋण परिशोध नहीं किया जा सकेगा उन पुराने दिनों की मधुमेह स्मृति मन में उदित होने पर हृदय आनंद से भर जाता है उनके असीम प्रेम के कारण बेल मठ हमारा कितना प्रिय है भाषा में प्रकट नहीं किया जा सकता जय श्री गुरु महाराज की